त्रयत्र रघुनाथकर्तनम त्र तत्र बाष्प वारी परिपूर्ण लोचन मरुति नमत राक्षक मधुर मधुर स्व कर्मा च मधुर मधुरा स्मृति बोधि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिदया प्रयाच परिभाया कमल कूजयन वेणुं श्यामल कुमार वेद वेद्यम पर्रह्म भासत हृदय मम राम मधुरम राम मधुर मधुराक्षर कविता शाख वंदे वाकिलम कल्पतरोर्गल फलम सुख मुखदृत संयुत पिबत भागवत रसमल मुसिका भो विभा श्रीराम जय राम जय राम, जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ की गौहतिया भारत पर हर महादेश गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरे गोविंद जय जया श्री कृष्ण गोविंद अरे मुरारे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 राधाय मंग हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपालय जय जय धौ रोविंद जय जय इरा जाओ एट कैसु श्री वृंदावन विहारी लालकी जय नमो मह शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण थित्वा गुण्वा गुणाश्य पश्य ज्ञान चक्षुष यतनो योगिनशनम पश्यत्मस्थित यतनोप्यकृताइनम पश्यचेतस समुपति समादरणीय यतिवृंद विद्व वृंद भक्तवृंद एवं भक्ति माता माताओ पुरुषोत्तम योग नामक पंद्रह अध्याय प्रवचन का क्रम चल रहा है श्रीमद भगवद गीता का यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है संपूर्ण गीता शास्त्र शास्त्र है परंतु पंद्रहवें अध्याय को स्वतंत्र रूप से भी शास्त्र संज्ञा प्राप्त है इसका अर्थ यही होता है कि समग्र वेदार्थ सूत्र शैली में इसमें गुम्फित है विधिवत इसके अनुशीलन और परिशीलन से समग्र वेदार्थ का विज्ञान सुनिश्चित शरीरम यत् अवापनौती इस वचन के अनुसार सिद्ध होता है कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती और देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता वैदिक मार्ग में स्वस्थ प्रवेश की भावना से कर्मकांड उपासना कांड में अपेक्षित गति की भावना से सर्वप्रथम इस सिद्धांत को हृदयंगम करना आवश्यक है कि देह के भेद से आत्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती और देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु पचहत्तर वर्ष है उसने कदाचित एक वर्ष में एक ही स्वप्न देखा हो तो भी पचहत्तर वर्षों में स्वप्न के पचहत्तर शरीर उसके विलुप्त तो हो गए नष्ट हो गए काल कब्लित तो हो गए केवल इस दृष्टांत के बल पर भी यह तथ्य हृदयंगम हो सकता है कि देह के भेद से आत्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती पचहत्तर शरीर काल कबलित हुए लेकिन आत्मा यह जीव एक ही सिद्ध होता है जिसके पचहत्तर शरीर विलुप्त हो गए वह जीव पचहत्तर सिद्ध नहीं होता एक सिद्ध होता है इसी से यह भी उद्भाषित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता स्थूल देह की नश्वरता का भगवान ने इस प्रकार प्रतिपादन किया साथ ही साथ स्थल शरीर से आत्मा अतीत है उसका साक्षी है यह तथ्य भी हृदयंगम करने योग्य है मनसषष्ठान इंद्रियाणी प्रकृतिष्ठान कर सती मनसषष्ठान इसका अर्थ यही हुआ कि ज्ञानेन्द्रियों के भेद से अंतःकरण के भेद से भी वस्तुत आत्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती समान वाच्य युक्ति से कर्मेन्द्रियों और प्राणों के प्रभेद से भी आत्मा में प्रभेद की प्राप्ति नहीं होती आत्मतत्व इनका नियामक उद्भाषक है इनमें तादात्म्य तादात्म्यपत्ति के कारण ही उसकी जीव संज्ञा है अतः देहात्मवाद का जहाँ निरसन इस प्रसंग में अभिमत भक्त है भगवान श्री कृष्ण को वहाँ इन्द्रिय और अंतकरण की भी अनात्म रूपता सिद्ध है आत्म तत्व देहेन्द्रिय प्राणातःकरण से अतीत अलिप्त साक्षी है यह तथ्य इन वचनों के माध्यम से प्रकट किया गया अब उत्क्रामंतम शम वापी इसके पहले विषयान उप इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए विषय का अर्थ हमने पिछले दिनों बताया शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये जो पंचभूतों के गुण हैं, इनका नाम विषय है इनका ग्रहण पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से होता है साथ ही साथ शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पंच गुणों को अभिव्यक्त करने वाले दो संस्थान शक चंदन बनता रही इनका नाम भी विषय है यह समझ लेना चाहिए जो कुछ ग्राह्य है वह विषय है जो कुछ त्याज्य है वह विषय है वह अनात्मा विषय का अर्थ हुआ शब्द स्पर्श रूप रस, गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान पुष्पादि विषयों का भोग जीव करता है विषयान उपसेवते सेवन करता है भगवान ने कहा उपसेवन करता है इसका अर्थ होता है वस्तुता सेवन नहीं करता सेवन करता हुआ सा परिलक्षित होता है इसलिए आगे गुणान्वितम भी कहा भगवान शंकराचार्य महाराज प्राय सूत्र रूप में भावों को व्यक्त करते हैं उनके समग्र भाष्य का अनुशीलन करने पर फिर विस्तार पूर्वक किसी भी स्थल को उद्भाषित करने की क्षमता प्राप्त होती है उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों के बाद में उन्होंने एक तथ्य प्रकाशित किया यहाँ तुम 40 साल से प्रवचन कर रहे हैं कई बार उस इस तथ्य को व्यक्त किया होगा अधिक संभावत पिछले सत्र में भी कहा होगा फिर भी सुनना चाहिए उप सेवत विषयों का जीव उपभोक्ता होता है वस्तुता भोक्ता नहीं प्रश्न उठता है कि यह शब्दाद विषय हम तक पहुंचते किस प्रकार हैं और किस रूप में है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है वह शोभ होगा फलावसानम जगत सांख्य सूत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है या जो सांख्य सूत्र है चीदावसान भोग भोग चित्त पर्यवसायी होता है चिडावसान चित्त अवसान बहुत ऊंची बात है चिडावसान भोगा सांख्य सूत्र भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने वास्व में लिखा फलावसानम जगत जगत का पर्यवसान फल में होता है फल क्या है इस पर विचार करना चाहिए तो सांख्य सूत्र से अर्थ लग जाएगा चित्त ही फल है चिदावसानोभ होगा फलावसानम जगत सांख्य सूत्र और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का या सूत्रात्मक वचन दोनों में जब सामंजस्य स्थापित करेंगे तो चित्त का अर्थ होगा ज्ञान वस्तुता भोग क्या है ज्ञान ज्ञानात्मक योग दर्शन के अनुसार भी विचार करने पर भोग की परिभाषा क्या सिद्ध होती है सुखानुभूति दुखानुभूति का नाम भोग है जब हम सुखानुभूति कहते हैं दुखान दुखानुभूति कहते हैं और गुणानुतम पर जो भगवान शंकराचार्य का भाष्य है श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने ज्यो के त्यों अनुगमन किया है वहाँ पर भोग्य तीन बताए गए सुख दुख कर्मों। सुख दुख और मोह को भोग्य क्यों माना गया इसका अर्थ यह है कि जगत जब त्रिगुणात्मक माना जाता है तो सत्वगुण का पर्यवसान सुख में रजोगुण का पर्यवसान दुख में तमोगुण का पर्यवसान मोह में होता है अतः सुख दुख मोहात्मक जगत है फल दृष्टि से फलावसानम जगत लेकिन सुख दुख मोह की पहुँच हम तक आज तक किस रूप में है सुखानुभूति दुखानुभूति और मोहानुभूति अनुभूतिक अर्थ क्या है ज्ञान अब पंचदशी के प्रथम प्रकरण की शैली में अगर अर्थ करेंगे सुख दुख नहीं और तो दुख मोह नहीं ये तीनों परस्पर व्यावृत हैं एक दूसरे से पृथक लेकिन सुखानुभूति में भी अनुभूति अनुगत है सुखक ज्ञान में भी तो ज्ञान है दुखक ज्ञान में भी ज्ञान है मोहक ज्ञान में भी ज्ञान है ज्ञान की अनुगति है तो इसका मतलब फल के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता जैसे विषयों के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता वैसे फल के वेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता अब दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूपक ज्ञान रस ज्ञान गंध ज्ञान सुख ज्ञान ज्ञान मोह ज्ञान इनमें शब्द, स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख मोह इन आठों में भेद है लेकिन ज्ञान की अनुगति सब में है। इसलिए सुखानुभूति में सुख पराक है या प्रत्यक पराक माने बाह्य प्रत्यक माने अभ्यंतर सुखानुभूति जब कहेंगे तो सुख बाह्य सिद्ध होगा सुख विषयक ज्ञान का नाम सुखानुभूति तो बाह्य सिद्ध होगा सुख अभ्यंतर सुख सिद्ध होगा ज्ञान जिसको अनुभूति कहते हैं दुखानुभूति में पराग सिद्ध दुःख दुख प्रत्यक सिद्ध होगी अनुभूति अज्ञानानुभूति या मोहानुभूति जब कहेंगे तब मोह सिद्ध होगा पराग और अनुभूति से होगी प्रत्यक्ष तो जीव के सन्निकट कौन है प्रत्याशक् विशिष्टते पंचदी कार विद्यारायण स्वामी जी का यह वचन जीव के सन्निकट कौन है? सुख संकट है या अनुभूति सुखान भूति में जीव के सन्निकट कौन भूति होगी किसे जिसे होगी वही जीव है सुखान भूति में सुख तो रह गया पीछे जीव के पास क्या पहुँची अनुभूति भूति में दुख तो पीछे जीव के पास क्या पहुँची अनुभूति भूति में मोह तो पीछे पराग जीव तक क्या पहुंची अनुभूति इसलिए शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यो में लिखा जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है न कि विषय का केवल इस वाक्य पर विचार करें हम या विचार सध जाए तो विषय लम्पटता जीवन में न पले बहुत ऊंची बात प्राय लोगों की धारणा होती जवानी जमा खर्च क्या होता है इसलिए बहुत से लोग प्रवचन में नहीं आते उनको नहीं समझ में आता अरे ये सब समझ में आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए जीव विषयों का भोक्ता नहीं होता भगवान शंकराचार्य महाभाव ने भाष्यो में कहा प्रज्ञा का, का भोक्ता होता इसको हम साहित्यिक भाषा में कहते हैं सूर्य को दीपक दिखाना सूरज को दीपक दिखाना ये कहावत है उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश प्रकृति रूपी नायिका अपने प्रियतम पुरुष का स्वागत करती है तो क्या करती है? पुरुष के प्रति वह आठ रूपों में स्वयं को परिणत करती है भगवत गीता के आठ सातवी अध्याय के अनुसार अष्टधा प्रकृति है और तेरहवी अध्याय के अनुसार आठ सातवी अध्याय के अनुसार जो अष्टा प्रकृति है उसमें तो लक्षणों करने की आवश्यकता है लेकिन यहाँ तेरहवीं अध्याय में लक्षणों की आवश्यकता नहीं है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अष्टा प्रकृति केवल बुद्ध को महत्वत्व तो समझना है वहाँ पर तो अहंकार का प्यारे सब लक्षणों की आवश्यकता है तेरहवें अध्याय महा में महाभूता निहंकारो बुद्धि अव्यक्त में अष्टा प्रकृति केवल बुद्धि का पर्याय महत्व समझना अष्टा प्रकृति का विलास जो जगत है वह पुरुष तक कैसे पहुँचेगा पुरुष माने जीव हम तक आप तक पहुँचेगा क्या आठ रूपों में परिणत होगा पंचक ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से शब्द स्पर्श रूप गंध बनकर हम तक संसार पहुंचेगा जिन महानुभावों को पांच ज्ञानेन्द्रियों प्राप्त हैं चाहे वे बैकुंठ में चले जाएं, चाहे स्वर्ग में चले जाए दुर्दैव के दुर्विपाक से कहीं नरक में ही पहुँच जाएं, तो वहाँ की जो सृष्टि होगी वो तो पंचक ज्ञान के माध्यम से कहीं अनुकूल होकर कहीं प्रतिकूल होकर शब्द स्पर्श रूपरस गंध के रूप में ही ग्राही होगी ना इसीलिए पंचदशिकार जी ने भेद को भेदकोपाधि एक विचित्र तथ्य है जैसे या जो भी पुष्प का नाम मैं नहीं जानता यह एक पुष्प है गेंदा नहीं है क्योंकि धर्म ने देखा एक पुष्प है यह अब हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है समग्र पुष्प का एक कालावच्छेद ज्ञान हो जाए अब इस पुस्तक में कोई बता सकता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध की विभाजक रेखा क्या है वो रेखा खींची गई क्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध की विभाजक रेखा इस पुस्तक में क्या है नहीं कह सकते लेकिन विभाजक रेखा हमारे पास है क्योंकि तो समग्र पुष्प को एक कालाव छेदेन ग्रहण करने के लिए कोई बाह्य इंद्रिय हमारे पास नहीं है इसलिए इसके पांच प्रभेद हो जाते हैं पहले स्रोत्र के माध्यम से या शब्द होकर हम तक पहुंचने का प्रयास करेगा पहुंचेगा किस रूप में वो तुमने तो संकेत कर दिया तो क्वक इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श के रूप में हमको यह प्राप्त होगा नेत्र अति नेत्र इंद्रिय के माध्यम से हमको रूप के रूप में यह फलित होगा हमारे पास पहुंचेगा रश्रिय के माध्यम से रस होकर नाचिका के माध्यम से गंध होगा इसका मतलब पंचदशी कारण का भेदकोपाधि इसमें तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की विभाजक रेखा नहीं है लेकिन हमारे पास विभाजक करण है इसलिए एक एक करण के माध्यम से इसमें सन्निहित एक एक विषय पहुंचेगा अंत में क्या होगा अगर वो विषय अनुकूल सिद्ध हुए तो सुख के रूप में परिणत होंगे अगर प्रतिकूल सिद्ध हो गए तो दुख के रूप में परिणत होंगे और अगर हमको स्वरूप का विज्ञान नहीं है तो उभय स्थिति में दोनों स्थिति में मोह में उनका परिवशान होगा हम सुखी हम दुखी मोहित तो है तो सुख दुख मोह के रूप में अंत में पुष्प का पर हो गया तीन हो गए फल और पांच हो गए फल के साधन हेतु शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच रूपों में पंचक ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से ये पहुंचेंगे लेकिन मन में जाकर वहां पर अनुकूलता की स्थिति में सुख प्रतिकूलता की स्थिति में दुख और दोनों ही स्थिति में मोह में इनका पर्यवसान होगा लेकिन यही बात नहीं रुकेगी अंत में सुख का पर्यवसान भी होगा ज्ञान में शब्द का पर्यवसान भी ज्ञान में सुख का प्रयवसान भी ज्ञान में अर्थात पांचों विषयों का जिस प्रकार हमको ज्ञान होता है इसी प्रकार सुख दुख का मोह का भी ज्ञान होता है तो अष्टा प्रकृति का जो प्रारूप है रूप रस सुख सुख कर्मों, कर्मों। को तन्मात्रा तक ले जाएं, तब तो का ज्ञान हो जाएगा। अब तीन रह गए अगर केवल गुण की दृष्टि से विचार करें तो सत्य गुण से सुख रजो गुण से दुख तमो गुण से मोह अगर अहम तत्व महत और को लेकर विचार करें तो तत्व को लेकर दुख महत को लेकर सुख प्रकृति को लेकर मोह अष्टा प्रकृति हमारे आपके पास आठ रूपों में पहुँचती है लेकिन आठों का पर्यवसान एक में होता है उसका नाम है अनुभूति या ज्ञान इसीलिए कहा छिदवसान होगा तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बताया मांडू के कारिका के भाष्य ब्रह्म सूत्र के भाष्य में कि जीव जो होता है जीव माने किसी और की गाथा नहीं हम आप जो होते हैं वो तो प्रज्ञा के भोक्ता होते हैं अर्थात ज्ञान के भोक्ता होते हैं हम आप तक सृष्टि ज्ञानात्मिका होकर ही पहुंचती है तो वही गाथा हो गई कि सूर्य को दीपक दिखाना सूर्य की आरती करते हैं हमारे पास सूर्य की आरती करने के लिए सूर्य तो नहीं हो सकते सूर्य की आरती करने के लिए उन्ही का जो एक अंश है दीपक वो दीपक के माध्यम से हम जिस प्रकार सूर्य भगवान की आरती करते हैं प्रकृति रूपी नायिका अपने प्रीतम की आरती करती है तो वस्तुता उन्हीं को उनके सम्मुख प्रस्तुत कर देती है अर्थात ज्ञान के रूप में प्रज्ञा के रूप में स्वयं को फलित करती है उसी से प्रियतम पुरुष की आरती करती नर्मदा के जो अमुक अमुक स्थल पर धारी कुंडे सबाण होते हैं, मंदिर में शिवलिंग के रूप में नर्मदेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होने योग्य हो जाते हैं। किसी प्रकार से यह जो संसार है यह जब दैवी प्रक्रिया के अनुसार प्रियतम पुरुष जीव स्व की ओर भगता है क्योंकि जो कुछ अचित पदार्थ है उनकी सत्ता क्या है परार्थ अचित पदार्थ परार्थ, परार्थ होते पर माने स्व पुरुष पर माने दूसरा लेकिन यहाँ पर का अर्थ है स्व पुरुष स्व आत्मा का नाम है पर जो कुछ अचित पदार्थ है वह किसके लिए है चित पदार्थ के लिए चित्त का भोग्य होने के लिए तभी उसके अस्तित्व और उसकी उपयोगिता दोनों सिद्ध है संख्या क्या कहेंगे जो कुछ अचित पदार्थ हैं, उनकी उपयोगिता चेतन का भोग बनने पर संभव है चरित्त वेदांती कहेंगे कि उपयोगिता ही नहीं अपितु अस्तित्व भी चित धातु का चाहे जीव हो चाहे ईश्वर चित के दो भेद होंगे औपाधिक धरातल पर सोपाधिक धरातल पर चित के दो भेद होंगे जीवेश्वर चाहे जीव के रूप में चाहे ईश्वर के रूप में जब तक ये ध्येय नहीं बनेंगे जानकारी के विषय नहीं बनेंगे कौन चित पदार्थ तब तक, तक इनकी उपयोगिता ही नहीं इनका अस्तित्व भी नहीं सिद्ध होगा चित्त पदार्थ की उपयोगिता ही नहीं बल्कि इनका अस्तित्व भी इसीलिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने लिखा व्यापतया अथवा अभ्यासतया जो कुछ अचित प्रपंच है वह क्या है साक्षी का भाष्य है साक्षी का वेद्य है जो पदार्थ साक्षी का वेद्य नहीं हो सकता अर्थात चित चाहे जीव हो चाहे ईश्वर उसका विषय नहीं बन सकता वो अपने अस्तित्व को भी सिद्ध नहीं कर सकता अपनी उपयोगिता तो बहुत दूर की बात रही तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है अर्थात मांडू की स्थिति से ले लीजिए क्या कहेंगे बहिष्प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ में प्रज्ञा का ज्ञाता तो हो गया ना प्रज्ञ प्रज्ञा क्या हो गई यह अंततः तक भी कहेंगे स्वप्नावस्था में या मनोराज्य में कह सकते हैं तो वहाँ प्रज्ञा हो गई भोग्य भोग्य का नाम ही है का नाम ही भोग्य है क्या दार्शनिक धरातल पर तो जो जानकारी का विषय है वो भोग भोग्य तो है ही व्येय भी कह सकते हैं, भोग्य भी कह सकते हैं। तो प्रज्ञा स्वप्न में भी व्यय है भोग्य है सुसुप्ति में प्रज्ञा को के आधार पर हमारा आपका नाम हो जाएगा घन तो घनी भूत प्रज्ञा उस समय क्या हो गई भोग्य हो गई हो गई इसलिए पुरुष प्रज्ञा का भोक्ता होता है इसका मतलब विषय का भोक्ता नहीं होता विषय होते हैं परा प्रज्ञा अनुभूति ज्ञान है प्रत्यक्ष इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के पास जैसे क्यों करेंगे ठीक है तो नाच प्रत्यक्ष है या पुष्ट क्यों इसी प्रकार शब्द ज्ञान तो पुरुष के सन्निकट ज्ञान हुआ जो विशेष है और ज्ञान शब्द क्या है विशेषण विशेषण तो प्राप्त हो जाता है विशेष हो जाता है प्रत्यक्ष इसी प्रकार जैसे अब नील कमल को देखेंगे तो अब नील क्या है विशेषण है कमल कौन है विशेष है नील कौन है गुण है और कमल क्या है द्रव्य है द्रव्य के आश्रित गुण रहेगा तो प्रत्यय कौन होगा कमल होगा नील कौन होगा नीला रंग उपराग होगा ऐसे ही शब्द ज्ञान में शब्द जो है वो विशेष नहीं है विशेषण कोटि का पदार्थ है विशेष कोटि का पदार्थ कौन है ज्ञान तो पुरुष के सन्निकट हमारे आप के सन्निकट कौन है ज्ञान है इसका मतलब हम आप भोजन क्या करते हैं ज्ञान का ही भोजन करते हैं जैसे चकोर की प्रसिद्धि है नाहर ने चकोर पाला भी था नाहर बताते थे कि ये कहावत नहीं है हमने चकोर पाला था तो अंगार को वो चबाती चबाता है या चबाती या चकोरी चबाती है, है चकोर चबाता तो मीठा कहे अंगार को अंगार हमारे लिए आपके लिए दाहक है लेकिन सकोर के लिए तो भक्ष्य है इसी प्रकार से ज्ञान का ही पुरुष भोक्ता होता है विषय का पुरुष नहीं होता इससे विषयों की दाशता कटेगी या उदाहरण के लिए छानदे परसों हमने संकेत किया था कि अन्न है अन्न अब अन्न हमारे पास तीन मकार होके तांत्रिकों के पांच मकार होते हैं लेकिन तीन मकार होकर अन्न हमारे आपके पास पहुंचेगा उसका जो स्थल विभाग होगा वो क्या होगा मल बन जाएगा कालांतर सूक्ष्म विभाग होगा वो मांस बन जाएगा कारण विभाग होगा वो मन बन जाएगा मन का पोषक हो जाएगा मन में सन्निहित हो जाएगा तीन मकार हुए अब अन्न हम तक कैसे पहुंचा हमको तो हमारे पास क्या पहुंचा सबसे अंतरंग कौन विभाग होगा अन्न का मन तो मन हमारा भोग भी होगा या मांस हमारा भोग भी होगा नीचे की बात क्यों करें इसका मतलब जीव जो है उसके संकट कौन हुआ मन हुआ बहुत सूक्ष्म विज्ञान है ये सब क्या वैज्ञानिक शैली में दर्शन को व्यक्त करने की प्रथा भी लुप्त हो गई शास्त्रों में तो है लेकिन लुप्त हो गई इसलिए ग्रंथ ही नहीं खुल पाते की ओर नहीं जा पाती है सप्तान ब्राह्मण बृहदार्य उपनिषद में जीव के अन्न क्या है सात अन्न का वर्णन है दर्श पौमास या पूर्ण मास आजकल तो भूल गए देव पितर सब पेट भीतर कि मैथिली में कहाज सही कि नहीं देव पितर सब पेट भीतर कलयुग युग क्या लक्षण है देवता पितर सब पेट के भीतर है कुछ भी नहीं ना देवता ना पितर तो सार क्या निकला सार ये निकला कि हमारे आपके अन्य कौन होंगे सात अन्य में दो अन्न का नाम हमने लिया दर्श अमावस्या तिथि के योग से स्त्री विशेष याग विशेष का नाम दर्श पूर्णिमा के योग से तिथि विशेष पूर्णमास ये देवता के अन्न है दर्शपूर्णमास देवता के अन्न तो आगे अच्छा इसलिए होगा मेरी धारा अवधर न चली जाए राष्ट्र की ओर आगे इसलिए अच्छा होगा कि हम ही व्यथित नहीं है वो भी व्यथित किसी के अन्न काट लो भोजन काट लो तो उसकी दशा क्या होगी दर्श पूर्णमा लुप्तक गाये है या नहीं तो देवता को भी तो वेदना होगी ना हम और सचिव जी को कहा करते हैं हम लोग राहत लगे हैं लगाने वाले भी देवता पितर ही होंगे है ही वहाँ कोई बैठक होती होगी या नहीं ब्रह्म लोकर? महाभारत में तो आता है रामायण में आता है की मर्द लोग की दुर्दशा को देखकर ब्रह्मलोक में बैठक होती थी ब्रह्मा जी के अध्यक्षता में इस समय कोई बैठक वहाँ होती होगी या नहीं सेवापर में जब बैठक होती थी इस समय तो और नार स्थिति है बैठक होती होगी तो हम लोग कुछ ना कुछ परिकर आदि के रूप में तो गिने जाते होंगे <laughs> हम लोगों की जो वेदना है उस पर भी जो चर्चा होती होगी तो समस्या केवल हमारे लिए थोड़े है छंदो श्रुति का अध्ययन करें मनुष्य का दायित्व क्या है केवल पेट पालना या परिवार पालना या आश्रम पाल लेना अरे चतुर्दश भुगनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सबके पोषण का दायित्व एक एक मनुष्य को है इस दृष्टि से देवताओं के अन्य क्या है उधर मेरी धारा चली जाए इसलिए मैं समेट रहा हूँ दर पूर्ण मास, अर्थात ये जो याग विशेष है उनका जो चारतम अंश होता है वही देवताओं का भोग भी बनता है अच्छा ये जो फल है ये फल ये किसके भोग भोग्य हैं इसके भोग दूध जो कहते हैं, दूध भी हैं ये दूध किसके हैं पशुओं के श्री कृष्ण योदास महाराज ज्योतिष पीठ के श्रीमदगत गुरु शंकराचार्य जी गाय का दूध भी नहीं पीते कहते थे पर होने वृद्धा ने पशुओं के अन्न है आप लोग मत ऐसा कहीगासी थे कहते थे तो ये जो बच्चे होते हैं जब तक दांत नहीं उड़ते माता का दूध पीते हैं वो भी पशु संज्ञा तक जब तक दांत नहीं होते ये दूध जो हैं, ये है ये पशुओं के अन्न है मुख्य रूप से उन्ही का अधिकार है उनके अनुग्रह हम लोगों को भी मिल जाता है वो अलग बात और ये जो चावल दाल रोटी सब्जी कहते हैं यह मुख्य रूप से मनुष्यों के आहार है तो हमने अपनी आदत ऐसी बनाई बचपन को मालूम है कि केवल दाल मिल जाएगी नमक मिर्चा सीमित हो दाल से भी पेट भर सकता हूँ केवल सब्जी उबाल के देखें मुझे नहीं कोई चिंता उससे भी पेट भर सकता हूँ और चावल खिचड़ी है उससे पेट भर सकता हूँ यह नहीं कि चावल दाल रोटी सब्जी तभी हो तो पेट भर सकता हूँ और दूध न हो तो पेटे नहीं बढ़ सकता बाबाओं की आदत बहुत खराब हो जाती यजमान के कारण दूध तो है नहीं अरे दूध के लिए बाबा बने थे क्या सस्ता दूध के लिए मट्ठे के लिए बाबा बने थे क्या दूध और मट्ठे के लिए तो नहीं बाबा बने थे दैव योग से मिल जाएगी पालो नहीं मिले तो न पाओ दूध की मांग क्यों करते बाबा तो दूध पीने के लिए नहीं बने थे सुना भी बुलंदसर की घटना वो जो पाठी विष्णु आश्रम में महाराज दंडी स्वामी सौ वर्ष तक रहे वो तो सतम में देसी गाय का ही दूध पीते अब वो जो तो जमूरे थे नीचे उनके समझ गए बाबाओं के होते हमारे यहाँ का आदत नहीं पालेंगे बुलंदसर में सब ने कहा कि हम एक ही समय भोजन करते हैं रात में दूध पीते और गाय का दूध पीते व्यवस्थापक कैलाश नारायण खन्ना हमको बताया एकांत एक बेचारे के सर दर्द हो गया सब गाय का दूध पीते कितना चाहिए महाराज तो क्या तो सचमुच में व्रत था बाकी सब ने कहा हम तो गाय का दूध भी पीते हैं कम से कम एक लीटर तो चाहिए अब दस थे दस लीटर महाराज के लिए कम से कम एक लीटर है। ग्यारह लीटर गाय का दूध एक लीटर की व्यवस्था लोग कर सकते थे बड़े खुदली हो गए रोने लग गए लगभग एक पुलिस वाले यहाँ कोई हैं या नहीं होंगे एक पुलिस वाले बाबा बन गए थे उन्होंने कहा कैलाश नारायण तुम्हारे दिमाग में बड़ा क्या बात परेशानी है अरे हमारे पास आओ हमने बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाई हैं पुलिस में समझ जेल में ना आने योगिक को जेल में डाल दिया जेल में आने योगिक को जेल के बाहर रखा हम लोगों को करामाद क्या समस्या ये समस्या है बाबाओं की मुसीबत हो गई ग्यारह लीटर गाय का दूध भैंस का दूध तो लो पचास लीटर ले लो अरे तुम नहीं जानते हैं। हम पुलिस वाले कान लाओ को सुन लें कान की सुनो भैंस का दूध ले आओ एक लीटर लेकिन महाराज के लिए गाय का दूध भैंस का दूध ले आओ थोड़ा सा पानी मिला दो और गर्म करो हल्दी का चूर्ण में थोड़ा सा मिला दो पीला बना दो सब गाय का दूध हो जाएगा उन्होंने गब्बा हमारी समस्या का समाधान हो गया अब तो क्या एक एक लीटर ने डेढ़ डेढ़ लीटर सबको बहुत प्रशंसा हुई कि क्या कहना हाँ एक लीटर हमने कहा डेढ़ लीटर दूध मिल गए। उसके बाद एक बारात में माताएं भी पहुंच गई कहाँ से कालांतर सबने कहा हम गाय का दूध उन्होंने कहा अब कितने पियो दें गाय का दूध फैक्ट्री हमारे पास है भैंस का दूध लाओ उसमें थोड़ा पानी डालो अंत में कुछ हल्दी का चूर्ण बना दो गर्म करके दे दो सब गाय का दूध बन गया सबने क्या कहा ये जो गाय दूध है ये पशुओं पशुओं का अन्न है सात अन्न में चावल दाल रोटी सब्जी ऐसा मनुष्यों का प्रधानता से। अब कितने अन्य हो गए? दर्श, और दर्श बाकी बच गए तीन अन्न तीन अन्न कौन है त्रिवृत करण की प्रक्रिया से छी की बात है लेकिन सप्तान ब्राह्मण का वर्णन है वाक प्राण और मन तो बताया था तेजो मई वाक चौंखे हुआ तेजो मई वाक है वाक की परिपुष्टि तेज, तेजस पदार्थ के सेवन से होती है प्राण की परिपुष्टि पानी के पीने से होती है आपोमय प्राण मन की परिपुष्टि जो है अन्न से होती है ये तीन जीव के अन्न है सप्तान ब्राह्मण के अनुसार तीन जीव के अन्न हमारे आपके भोग्य कौन है हम जब भोगता है या करता है तो करण ही हमारा भोग्य होगा या नहीं ये तीनों करण कोटी के पदार्थ है वाक भी करण है और प्राण भी करण है करण कारण का उद्दीपक होने के कारण प्राण भी करण है और मन भी करण है लेकिन प्रश्न उठा की ये तीन हमारे अन्य हो गए वाक प्राण और मन उपलक्षण है पूरा करनात्मक सुख शरीर हमारा आपका अन्न हो गया इसलिए का एको मुखा जागृत और स्वप्न में जीव के मुख माने विषय के द्वार या ब्रह्मा ब्रह्मा के द्वार मुख्य होता है द्वार हमारे आपके कितने हैं उन्नीस मांडू कु जागृत और स्वप्न सुसुक्ति में एक ही मुख हो जाता है चेतो मुख चेतो मुख चेतना जो गुप्त और सुप्त होती है वही मुख्य रूप में शेष रहता है इन तीन का भी तीन अन्न का भी अंत में किस में हो जाएगा वाप का भी प्राण का भी और इसी से क्या निकलता है वाप से नाम की निष्पत्ति होती है प्राणों से क्रिया की निष्पत्ति होती है और स्वप्न के दृष्टि से मन से रूप की निष्पत्ति होती है रूप माने पदार्थ नामी नाम रूप क्रियात्मक जगत है जगत है नाम रूप क्रिया की सिद्धि होती है वाक से प्राण से और मन से वाक से प्राण से मन से और अंत में नाम रूप और क्रिया इनका स्थान, वाक प्राण और मन का स्थान ज्ञान में हो जाता है तीन भी अंत में नहीं हमारे आपके एक ही अन्न हमारा आपका एक अन्न रहता है उसका नाम है प्रज्ञा तो उसी का नाम है ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप जीवात्मा तक जगत ज्ञान होकर पहुंच सके संभव नहीं जो हम हैं जगत हम तक पहुंचना चाहे तो विरक्ता पूर्वकता पूर्वता मान ये जो द्वार है कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्र की घाटी पार करके अंत की घाटी पार करके जीव है सूली ऊपर से रुपया को न जीव तक जब जगत पहुंचेगा क्या होगा आरोहक क्रम है ना जीव जब पहुंचेगा जगत तक अवरोह और जगत जब जीव तक पहुंचेगा तो आरोह आरोहक क्रम से इतनी घाटी पार करके अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय की घाटी पार करेगा पंचकोष की घाटी पार करके अंत में आनंदमय में भी आनंद है ना आनंद का ज्ञान क्या होगा आनंद का ज्ञान नहीं होगा तो आनंद भोग्य होगा आनंदानुभूति होगी ना अनुभूति हमारे पास पहुंची आनंद भी नहीं पहुंचा अनुभूति हमारे पास पहुंची इसलिए विषयन उपसेवे कार्य है वस्तुता विषय इसको नहीं सरदार जी आए इधर वो काला हांडी हंडी सब है मुना राम अग्रवाल इधर तो हरिशंकर रोड पे दिखे थे एक बार ट्रेन में सरदार जी एक सरदार जी आए, उस समय वो किसी पार्टी के थे आप जो वो समय युवक थे पहले की बात आये उन्होंने कथा सुनाई कथा क्या सुनाई कि महाराज हम लोग कैसे काम करते हैं हमने कहा बताओ एक विधायक ने कहा विधानसभा में अब सब आगे वही सब होगा लोकसभा की बात नहीं विधानसभा में उस क्षेत्र में जल का अभाव है हमारे क्षेत्र में एक जलाशय बनना चाहिए उन दिनों पांच लाख रुपए उसके नाम पर स्वीकृति हो गए अब वो कालांतर मुहार गए दूसरे जो विधायक बने उन्होंने कहा उस क्षेत्र में मच्छर बहुत हो गए जलाशय के कारण जलाशय बना था ना मच्छर बहुत हो गए उपद्रत उसको भरने के भरे बिना पाते बिना काम नहीं चलेगा सब मलेरिया के रोगी हो जाएंगे तो पास में सात लाख रुपए भरवाने के लिए तो सरदार जी ने कहा ना सरोवर बना था ना भरा पहले विधायक के जेब में गए पाँच लाख दूसरे के गए सात लाख सरोवर भरा भी ना बना था ना भरा कागज़ पर था इसलिए उसको तो नहीं मना कर सकते थे सरोवर बनने के नाम पर पांच लाख भरने के नाम पर सात लाख तो हमको आपको देखना ये चाहिए कि इतनी रुईया ढूंढते हैं क्या पाप वापस डरते हैं यहाँ वहाँ सचमुच में नीचे वाले सब खा लेते हैं हमारे पास ही कुछ पूछता है अगर हमारे पास कुछ पहुँचता है तो पहुँचने वाली सामग्री क्या है उसका हमसे संबंध क्या है उससे हमारी दूरी कितनी है इस पर विचार करेंगे तो हमारे पास न मालपुआ न रबरी संकेत करते हैं न साहित्यिक भाषा में न चंदन न बनिता न स्त्री न माला न मालपुआ न रबरी हमारे पास पहुँचेगा वही जो हम है ज्ञान स्वरूप आत्मा के पास ज्ञानी ही भोग भोग के पहुंचेगा लेकिन इसनी घाटी पार करके अन्नमय कोष की घाटी पार करेगा प्राणमय कोष की घाटी पार करेगा मनोमय कोष की घाटी पार करेगा फिर आनंदमय कोष की घाटी पार करके जीव के पास क्या पहुंचेगा ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप तो मैं ही हमारा ही प्रतिफलित स्वरूप है ये जैसे दर्पण है उसमें अपना ही मुख चंद्र प्रकट होता है और विश्व सरिखा परिलक्षित होता है ऐसे सुख मतम और रूपम और आत्मा ज्ञान स्वरूप है स्वयं प्रकाश है इसका अर्थ क्या हो गया की आत्मदेव अंत में इस घाटी के माध्यम से ये जो प्रक्रिया है के माध्यम से प्रफुलित होता है किसके रूप में शब्द ज्ञान स्पर्शक ज्ञान रूपक ज्ञान रसक ज्ञान गंधक ज्ञान सुखक ज्ञान दुख ज्ञान मोहक ज्ञान के रूप में अंत में क्या हुआ दसमस्तमसी दसवा हमारा स्थान हो गया गिनती में आठ तो हो गए विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और पुरुष की दृष्टि से सुख दुख मोह आठ हो गए विषय नौवा हो गया विषय जन्य सबसे निकला हुआ ज्ञान दसवा हम हो गए स्वयं लक्ष्यार्थ दसमसी जब इस प्रक्रिया पर विचार करेंगे तो संपूर्ण संसार से वैराग्य हो जाए अरे पहुँचना हमारे पास वही है जो हम है इतने प्रक्रिया पार करके जगत निरक्ता पूरा हम तक ज्ञान होकर ही पहुंचेगा वो तम ज्ञान स्वरूप ही है आत्मान चेत विद्या पुरुष है की मिशन कश्य काम आई शरीर मन अब इस प्रक्रिया से स्तुति कार्य लगेगा ना संसार हम तक आज तक ज्ञान होकर ही आ सकता है और कोई मार्ग नहीं इसलिए विषयान उपसेवते उपसेवत में उप, उप, उप जो लगा उसका स्वरस ये है कि सचमुच में विषय की दाशा ही हम पालते हैं विषय की पहुंच हम तक नहीं है जिसकी पहुंच है उसका लक्ष्यार्थ या मुख्य रूप बिंब स्वरूप हम स्वयं हैं इस प्रकार से विषयन उपसेवते अब भगवान शंकराचार्य जी ने जो उत्क्राम अंतम वापी इसका अर्थ किया उससे कुछ विचित्र ध्वनि प्रकट होती है मिलकंठ जी आदि ने जो अर्थ किया उससे कुछ और ढंग की ध्वनि प्रकट होती है लेकिन दोनों में सामंजस्य भी है भगवान शंकराचार्य महाराज का दृष्टिकोण यह है कि सोपाधिक के बिना निरुपाधिक का अधिधन नहीं हो सकता क्या सोपाधिक के बिना उत्क्राम स्थितम वापि भुंजानम वुणान्वितम विमूढ़ नानुप्य पश्यंती ज्ञान चक्षुषा यहाँ जो भाष्य है उससे बात ध्वनित होती है प्रायः आनंद जी को छोड़ दे प्रायः टीकाकारों का ध्यान उधर नहीं गया ऐसा लगता है भगवान शंकराचार्य जी जो दृष्टिकोण देना चाहते थे आज सुबह हमारा ध्यान गया तो बहुत प्रसन्नता हुई भगवत कृपा हो गया तो नीलक आदि ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कोई गड़बड़ नहीं उपाधिक तो उपाधि तो के अनुरूप अपनी आत्मान्यता जो पाले हुए हैं वे विमूढ़ हैं इसलिए आत्मा के तात्विक स्वरूप को नहीं जान पाते यही ना विमूढ़ नानुपच्यंति पश्यंती ज्ञान चक्ष शास्त्र प्रमाण जन्य श्रवण मन निर्ध्यासन जन्य ये जिनको सत्य बोध प्राप्त है वे तो आत्मा के निपाधिक स्वरूप को समझ पाते हैं, लेकिन उपाधि में ही रचे पचे विधे जो व्यक्ति हैं, वे आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाते उपाधि के अनुरूप ही आत्म को पालते रहते हैं। श्री नीलकंठ जी ने उस रूप से लिया बात भी ठीक है उसमें लिया उत्क्रमण उत्क्रमण इसकी व्याख्या पहले बहुत की गई इसमें भी एक विचार है हमने यहाँ लगभग 10 साल पहले बताया था अब वो हमारे विश्वात्मानंदी नाम है साहब उनको बहुत अच्छा लगा था उनको याद हो या ना हो हमें याद है और होली होली आने वाली है ना ये जो गीता के पंद्रहवें अध्याय की व्याख्या होनी चाहिए प्रस्ताव किन गोविंदानंद तो जी का हमको लटका के चार साल के लिए बाहर चले गए बुरा न मानो होली चार साल के लिए बाहर चले गए आप कितने साल हो गए फिर लौटे हुए पांच चार चार नौ एक साल पहले का दस साल से चल रहा है जब जब आता तब दस मिल जा रहे हाँ अच्छा है अच्छा पुरुषोत्तम दिया तो कितने से पांच साल हो गए अच्छा एक बार हमको ये कई बल्यानंद जी ने कहा शिवजी पर बोलिए तो शिवजी पर कितने दिन हो चला तो बीच में इनको कोई काम आ गया चले गए हम तो लटक गए हम बोलते ही रहे <laughs> अच्छा तो ये ये सिकअप पर भी कर दिया तो चार चले गए थे हाँ तो फिर पूरा किया जाने पर भी <laughs> दे गए तो फिर पूरा कर <laughs> तो हमने क्या संकेत किया कि यहाँ पर भगवान उत्क्रमण उत्क्रमण के समय सूक्ष्म कारण शरीर के सही जीव जाता है कहाँ जाता है काम कृत कर्म का वेग जहाँ ले जाता है यही ना वहाँ प्रारब्ध रूप में नवीन शरीर प्राप्त कराने वाला जो है उसमें भी दो प्रक्रिया एक प्रक्रिया ये है श्रीमद भागवत की वो शास्त्र सम्मत है और उपनिषद सम्मत है इसमें दो प्रक्रिया जल स्वामी जी को एक प्रक्रिया पसंद नहीं होती बुरा न माने अंग्रेजी पढ़ने वालों को की बड़ी समस्या होती है समस्या क्या होती है कि उनके जो आधुनिक ढंग से भाषा की बात तो है जो उनके संस्कार पर जाते है न पढ़ाई के उन संस्कार को लेकर इन सब ग्रंथों को पढ़ने में बड़ी परेशानी होती स्वामी विवेकानंद जी ने अपना अनुभव बताया वो विवेकानंद जी ने मुझे नहीं बताया जो तो बताया छपा हुआ मैंने पढ़ा वो तो डेढ़ सौ वर्ष पहले हुए कि पाश्चात्य दर्शन मैंने पहले पढ़ा बाद में भारतीय दर्शन पढ़ा तो बड़ी समस्या पैदा हो गई सुलझाना बहुत कठिन है क्योंकि तो दर्शन ऐसे है ना कि दलदल फंसे तो फंसे जल स्वामी जी ढक्त से कह देते हैं, ये पसंद नहीं ये बंद कीजिए और बंद क्या करें में लिखा तो शास नहीं है और सत्य है तो बात क्या है तो तीर्ण जलुका का दृष्टांत है समय हो गया कहामदभागवत में बसदेव जी ने उसको कई ढंग से व्यक्त किया जल स्वामी जी का देखिए वसुदेव जी कौन से विद्यालय में गए जो पढ़े लिखे थोड़े थे हमने कहा फिर क्या है तो हमने कहा इतनी बढ़िया स्थिति की भगवान की भगवान ने शक्ति कर दिया ना भगवान सामने थे आप गुरुकुल में गए नहीं होंगे शायद तो अंग्रेजी विद्यालय तो उसमें थे नहीं <laughs> तो बड़े हसाते भी थे कभी कभी अर भी जाते थे जी वसुदेव जी की अकल कहाँ थी वो तो वकील थे ना इतनी वकील कहाँ थी जितना ऊँचा ज्ञान कहा हमने कहा कितनी थी अकल अरे अकल क्या थी श्री कृष्ण भगवान थे सामने उनकी कृपा से बोले तो चलो भगवान को तो श्रेय दिया ना कम से कम वसुदेव जी ने इसको कई दृष्टान्तों के द्वारा प्रस्तुत किया जलू न्याय। ये तो बृहदाय का है उसको जो कहते क्यों का उसके बाद पाद विन्यास अन्याय फिर स्वप्न न्याय फिर, फिर मनोरथ न्याय चार दृष्टान्त दिए क्या हुआ पहले दृष्टान्त जलुका दो प्रकार के एक तो जल में रहने वाले जोक जिसको बोलते वो चिपक जाए तो खून चूस ले तो मोटी हो जाए एक चिनके के सामान दिखाई पड़े पतले और जमीन पर जैसे मेढक भी कई ढंग के होते ना ऑस्ट्रेलिया आदि में जो मेढक होते साथ साथ फीट के सर्प को खा जाते इधर के मेढक को खा जाए सर्प उधर का मेढक खा जाए सर्फ को हाँ ऑस्ट्रेलिया आदि में इस प्रकार के मेढक होते हैं जो सात सात फीट के सर्प को खा जाए सर्प भागते हैं उनको देखकर और यहाँ के मेढक सर्प को देखकर भागते हैं अब हमारे यहाँ जो पूरी में मेढक है उनको जल की अपेक्षा नहीं है जल में रहने की वो तो कूदते रहते हैं हमारे लोगों के पास अभी आ जाते हैं कूदते रहते हैं तो अलग है ना यहाँ जो मछलियाँ होती हैं प्राय जल के बिना नहीं रहती विदेशों में कुछ ऐसे देश हैं विदेश जहाँ केवल गीली जगह चाहिए उनको अर्ध जगह उनको वो जल में बिना जल के मछली जीवित नहीं रहती तो हम कहते हैं नंबर एक की मछली नंबर एक की प्रजाति लेकिन उधर तो बहुत सी ऐसी मछलियां हैं जिनको जल की आवश्यकता न हो तो क्या कहा एक कहा कि तिरण जल रूकान्याय तिनके के समान उसका शरीर होता है तिनके के सारे जल ऐसे अपना अपने ये शरीर को फैला करके आगे के हिस्से को धरती को पकड़ करके फिर पीछे यो फिर दलुका न्याय ऐसे ही पाप विन्यास न्याय हम आप जो चलेंगे उसमें वृंदावन की छूट है वृंदावन स्त्री पुरुष हो जाते पुरुष स्त्री दसोपासना वाले वो अलग बात है सखा लोग जो हैं पुरुष जो हैं वो सखा बन के घूमते सखी बन के देविया पुरुष सखी बन के घूमती है एक बार बोलते ना कौन जीवन मुक्त जी का नाम था भोली गोपी वो सखी बन के बिहारी जी दर्शन करने जा रहे थे और एक प्रज्ञानंद जी भागवत वाले वो अपनी सन्यासी वेश में जा रहे थे जैसे थे वैसे एक, एक स्त्री आयु उसने खूब जोर से मारा मुक्का <laughs> प्रज्ञानंद जी का क्या करे महिला मा, ने मार दिया कोई अपराध भी नहीं था मक्का मारा <laughs> दो दिन चांटे लगा दी अब सोचा कि आप यही प्रारब्ध था महिला आए कुछ और भी पद्रव हो जाए कलंकित कर दे आए फिर वो समझे नहीं कि किसने मारा वो थे बोले गोपी जीवन मुक्त जी उदासीन संप्रदाय वाले आगरा वाले वो थे स्त्री का व्यवधारण करके जा रहे थे और दोनों मित्र थे आपस में बाद में कहा कि किसी लड़की स्त्री ने पिटाई कर ली आपकी हाँ बहुत क्या आप कहा देख रहे थे अरे मेही तो थी मेही तो था बहुत हसी हुई थी फिर वृंदावन में अलग नहीं तो सामान्य बात क्या है पुरुष के घुटने आदि में दर्द न हो तो दाया पाँव अपने आप पहले उठता है माता के माता पाओ पहले अपने आप उठता है जो कुछ भी हो जिसका जैसा हो बाद विन्यास न्याय जिस रूप में हम खड़े हैं उसी रूप में अगर चलने के लिए कहा जाए तो बहुत प्रशिक्षण चाहिए और खतरा भी लेकिन आगे पाँ, एक पाँव को आगे करके आगे की धरती को थामते हैं, उसके बाद पीछा इसको विन्यास न्याय कहा। मनोराज्य में जो हमको शरीर मिलता है इस शरीर में रहते ही मिलता है तो इस शरीर का आभान हो जाता है सपना स्वप्नावस्था में जब हमको शरीर मिलता है इस शरीर का आभान हो जाता है जिससे स्वप्न में व्यवहार चलाते हैं वो उस शरीर में अमता ममता पूर्ण से निरूढ़ होती है दो हो गए ना शरीर एक शरीर यह है सोया तो टोनी तो की स्थिति में और सपना दसा में एक शरीर से हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, वो शरीर कोई और है लेकिन इस शरीर का उस समय भान नहीं है इसी प्रकार प्रायण काल जब होता है प्रयाण से पूर्व समय जैसे दो ऑफिसर दो पदाधिकारी में एक स्थानांतरित हो रहे हूँ या रिटायर्ड अवकाश प्राप्त कर रहे हूँ और जो पद आ रहे उसको चार्ज तो देते है अपना दायित्व सौंपते हैं इसी प्रकार उस इस अवस्था का नाम है प्रायण काल उसके बाद जो शरीर को छोड़ के पूछ करने लगता है उसका नाम है प्रयाण काल प्रयाण काल के पूर्व के की जो घाटी है उसका नाम शास्त्र में भगवान शंकराचार्य महाराज ने दिया है प्रायण काल तो समय पर्याप्त हो गया तो ये है कि आगे का जो शरीर मिलना है न आगे को शरीर देने वाला प्रारंभ यही फलीभूत हो जाता है चाहे भाव राज्य में निराकार वृत्ति हुई न तो मनोराज्य में वो शरीर मिल जाता है पाप का हो या पाप पापमय हो या पुण्यमय हो जीव की सबोध भावन उसी में अहंता ममता निरूढ़ हो जाती है इस शरीर का उस समय उस प्रकार भान नहीं रहता है जैसे स्वप्न में लेकिन इस शरीर में लौटने का प्रारम्भ कट जाता है स्वप्न तो से तो फिर स्वप्न का शरीर टूट जाएगा इस शरीर को प्रतीत कराने वाला प्रारब्ब हो जाएगा परंतु जब बेहद त्याग करते हैं उस समय उस शरीर को हम अपना आपा मान लेते हैं उसमें हमता ममता हो जाती इस शरीर से फिर को भान कराने वाला प्रारब्ध का उदय नहीं होता कट जाता है उसी भावनात्मक शरीर से उत्क्रमण होता है अर्थात जीव को नया शरीर पहले मिलता है इसी शरीर में तब पुराने शरीर का परित्याग करता है नवान ग्रहणा थी यहाँ है कि त्याग करके नया ग्रहण करता है ये अलग पक्ष है वो पक्ष है न्याय पादविन्यास न्याय स्वप्न मनोरथ न्याय से नवीन शरीर पहले मिलता है पुराना शरीर व्यक्ति बाद में त्यागता है एक प्रक्रिया द्रोणाचार्य ने समाधि होकर पंद्रहवें दिन रथ पर ने हमस का रूप धारण करके उड़ के कहा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ भरद्वाज महर्षि के अवतार हो छात्रोचित रीति से युद्ध करते हुए शरीर त्यागना आपके लिए शोभा नहीं है समाधिस्थ होकर शरीर त्यागी अभी कुछ क्षण बाद आपका प्रारम्भ इस शरीर में रहने का समाप्त होने वाला है कहाँ का स्वच्छाम कहाँ का दुर्योधन कहा का कोई शक्त उपरांग हो रथारूढ़ होके समाधि होके शरीर त्याग लिया तो बाद में रक्त कूद के सिर काटा उन्हें समाधि दशा में स्वयं शरीर का त्याग कर दिया उस समय जो उनका मौलिक स्वरूप था भरद्वाज ऋषि वाला उस दिव्य शरीर से वो उत्क्रमण कर रहे थे तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी ने संजय को तो दिव्य चतु प्राप्त थे इन चार पाँच मनीषियों ने उनको पंद्रहवें दिन की बात है और देहिक देख उत्तम विपात्मक भरद्वाज ऋषि के रूप में जाते हुए देखा इसका मतलब यही उनको वो शरीर समाधि दशा में ही प्राप्त हो गया था हम अनुसई जीव का वर्णन जो खांडव सूची में विस्तार पूर्वक है उसके अनुसार देहद त्याग पहले करता है शरीर में युति स्वर उत्क्रमण के बाद में लोग वहाँ पर जाकर चंद्रमंडल में जाकर तद शरीर प्राप्त होगा दोनों प्रकार की विधा है आगे की बात है हर हर मोह